तो सुख भोग के प्रभाव से जो हृदय कठोर बन गया था जिस हृदय में प्रभु की कृपालुता, प्रभु की करुणा प्रभु के प्यार का स्पर्श भी मालूम नहीं होता था जो हृदय कठोरता की नीरसता में सूना सूना हो रहा था उस हृदय में जब शुद्धता पवित्रता और कोमलता आती है तो प्रभु की कृपा का दर्शन होने लगता है प्रभु के प्रेम का स्पर्श होने लगता है और मैं क्या बताऊ आप सभी विचारशील लोग हैं साधक लोग हैं, मानव सेवा संघ के प्रेमी और मानव सेवा संघ के सिद्धांत के अनुयाई भाई बहन हैं। आपने अनुभव करके देखा होगा और नहीं देखा होगा तो अब से अनुभव करके देख लीजिए सुख भोग में हृदय की नीरसता और शुष्कता बढ़ती है और सुख को बांटकर सेवा करने में हृदय की सरसता बढ़ती है आप देख लीजिए अनुभव करके अब कोई कहे कि कोई गुरु चमत्कार कर दे तो मेरा हृदय कोमल हो जाए तो गुरु चमत्कार कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं ये तो गुरुजन जाने गुरु कोटि के लोग जाने लेकिन इसमें आप स्वाधीन नहीं हैं, स्वाधीन आप किस बात में हैं, स्वाधीन आप इस बात में हैं कि जीवन का जो सत्य आप अपने द्वारा सत्य करके स्वीकार करें उसके द्वारा अपने आप ही परिवर्तन आ जाएगा इसमें आप स्वाधीन आपको याद होगा जिन दिनों में स्वामी जी महाराज का सर्वहितकारी शरीर अस्वस्थ हो गया था उन दिनों में सब प्रेमी मित्र चिकित्सक डॉक्टर लोग स्वामी जी महाराज को सलाह देते कि महाराज आप अधिक श्रम मुक्त करिए हम लोग उनके पास बैठ करके घड़ी देखते रहते और आधा घंटा अगर बोलते हुए हो गया तो धीरे से संकेत करते महाराज आधा घंटा हो गया अब आप चुप हो जाइए तो कभी कभी भीतर से एकदम पीड़ित होकर महाराज के मुंह से बात निकलती और एक बार उन्होंने ऐसा कहा देवकी जी मुझको मना मत करो देखो जिसके दर्द होता है वो चिल्लाता है तो मैं कथा नहीं कह रहा हूँ मैं अपनी व्यथा सुना रहा हूं मुझको मत रखो क्या व्यथा है त्रिगुणातीत पुरुष परम प्रेमां परमात्मा का अभिन्न मित्र नित्य निरंतर उसके प्रेम में सराबोर रहने वाले संत महापुरुष की व्यथा क्या है पीड़ित हैं, तो उनको केवल इस बात की देखा थी कि भाई मानव समाज अपने विकास में अपने को पराधीन न माने इस बात की बड़ी पीड़ा। अरे भाई तुम्हारे पास अल्प से अल्प सामर्थ्य है तो क्या उसी सामर्थ्य का सदुपयोग करो तो दुनिया के बड़े से बड़े सामर्थ्यशाली को सेवा की बड़ी बड़ी योजना को पूरी करने के बाद जो जीवन मिलता होगा अल्प सामर्थ्यवान को अल्प सामर्थ्य के सदुपयोग से वही जीवन मिल सकता है तुम पराधीन क्यों हो निराश क्यों हो निज विवेक का आदर करके बड़ा से बड़ा कोई विवेकी जन्म हुआ होगा उसको जो जीवन मिला होगा तुम्हारे पास जो विवेक का प्रकाश विद्यमान है उसका आदर करके तुम भी कृतिकृत्य हो सकते हो पराधीन क्यों बने हो ईश्वर को पसंद करके आज तक दुनिया में किसी भी भक्त को भगवान के मिलन का जो आनंद आया होगा वही आनंद वही प्रेमय जीवन परमात्मा से वही अभिन्नता हम लोगों में से प्रत्येक भाई बहन को मिल सकती है तुम तो निराश और पराधीन क्यों हो जब जब हम लोगों ने चेष्टा की कि महाराज विश्राम ले तो बीमारी के दिनों में 25 दिसंबर एक एकादशी कर दिन तो उन्होंने निश्चय करके रखा ही था शरीर के त्याग करने के लिए उसके दो तीन दिन पहले की बात है सत्संग की बात बोलते जा रहे थे तो फिर हम लोग ऐसे आसपास खड़े हुए महाराज डॉक्टर लोग मना करते हैं अब आप आराम करें तो हृदय उम्र आया उनकी आंखें सजल हो गई और कहने लगे कि अरे भाई मेरे आसपास में खड़ा हुआ मेरा एक भी मित्र जब तक मुझे पराधीन दिखाई देता है मैं विश्राम कैसे लू उस महापुरुष की वाणी है उस महापुरुष की खोज है कि मुझे जो चाहिए उसकी प्राप्ति में मैं पराधीन नहीं तो पराधीन हूं नहीं और पराधीन अपने को मानकर बैठ जाऊं तो इससे बड़ा प्रमाद और क्या हो सकता है उनकी यह अभिलाषा रही हम लोगों के लिए उनकी यह प्रेरणा रही और जब तक शरीर को उन्होंने काम के लायक समझा तब तक उन्होंने हम लोगों को यह संदेश दिया हे मानव मानव होने के नाते अपनी मौलिक आवश्यकता की पूर्ति में अपने को पराधीन मत मानो अर्थात शांति मुक्ति और भक्ति की अभिव्यक्ति में तुम सर्वथा स्वाधीन हो अपने जीवन की इस महिमा को स्वीकार कर लो तो मानव सेवा तंत्र सफल हो है वो हमारे जीवन में हम लोग उसको इतनी सफाई से अनुभव नहीं करते हैं तो स्वामी जी महाराज इस प्रश्न को हमारे सामने रख रहे हैं क्या है वो प्रश्न कि कितना बड़ा विपर्य है मानव के जीवन का कितना बड़ा इल्यूजन है ये कि प्राप्त परमात्मा अप्राप्त जैसा महसूस करते हैं हम ऐसा जैसे कि अप्राप्त है तो प्राप्त परमात्मा अप्राप्त मालूम होता है और कभी न प्राप्त होने वाला संसार प्राप्त मालूम होता है तो परमात्मा अप्राप्त है नहीं लेकिन मालूम होता है कि अप्राप्त है और संसार प्राप्त है नहीं और मालूम होता है कि प्राप्त है तो विपर्य शब्द का जो अर्थ होता है अंग्रेजी में जिसको इल्यूजन कहते हैं उसका अर्थ यही है कि जो वस्तु जैसी हो वैसी न मालूम पड़े उससे कुछ भिन्न दिखाई दे आंख से देखना कान से सुनना पांचों ज्ञान इंद्रियों के आधार पर इंद्रियों के विषय की जानकारी जो प्राप्त होती है वो वस्तु जैसी है वैसी जानकारी न हो उससे कुछ भिन्न हो जाए तो इसको इल्यूजन कहते हैं इसको विपर्य कहते हैं तो मानव के जीवन का सबसे बड़ा विपर्य यही है कि प्राप्त परमात्मा अप्राप्त जैसा लगता है और अप्राप्त संसार जो है वो प्राप्त जैसा दिखता है ये सबसे बड़ा इल्यूशन है इस भ्रम को इस विपर्य को मिटाए बिना मनुष्य के जीवन की समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता तो सबसे बड़ी समस्या हुई ये सबसे बड़ा प्रश्न हुआ सबसे महत्वपूर्ण प्रोग्राम हुआ हमारे आपके जीवन का कि अप्राप्त संसार जो आज मुझको प्राप्त जैसा मालूम हो रहा है तो इस प्रतीति को इस भ्रम को इस विपर्यय को हम मिटा लें मिटाने का अर्थ ये नहीं है कि शरीर को मिटा दें कि संसार को मिटा दें ये हमारे बस की बात नहीं है शरीर को मैंने नहीं बनाया है संसार को मैंने नहीं बनाया है इसलिए कोई ये सोचे कि इस विपर्य को मिटाने के लिए शरीर और संसार को मिटा दें तो ये संभव नहीं होगा विपर्य तो मुझ में है मैंने इस भ्रम को जीवन में पाला है मैंने इस विपर्य को अपने में रहने दिया है तो मेरी भूल से यह भ्रम मुझ पर शासन कर रहा है और सत्संग के प्रकाश में ये भ्रम हमारा नाश हो सकता है तो आज हम सब भाई बहन जो यहां बैठे हैं तो मैं केवल कहने के लिए नहीं बैठी हूं और आप केवल सुनने के लिए नहीं बैठे हैं हमें मुझको और आप सभी भाई बहनों को अगर यह भ्रम अपने लिए हानिकारक मालूम होता हो तो यहाँ बैठे ही बैठे बातचीत करते ही करते मेरे बोलते ही बोलते आपके सुनते ही सुनते इस भ्रम का नाश यहीं पर हो जाना चाहिए और ऐसा हो सकता है अभी मैं आधा मिनट का समय लेती हूँ मैं चुप हो जाती हूँ हाँ आप चुप हो जाइए उसके बाद देखिए कि उस आधे मिनट के भीतर प्राप्त की याद आती है कि अप्राप्त की याद आती है अपनी मनोदशा का परिचय पाकर हम सब लोग इस बात को स्वीकार करेंगे कि दार्शनिक दृष्टिकोण से सचमुच प्रतीत होने वाले संसार से किसी भाई बहन का नित्य संबंध नहीं है कभी था नहीं आगे होगा भी नहीं आज है भी नहीं परंतु वर्तमान दशा की दृष्टि से ये पता चलता है कि थोड़ी देर के लिए प्रवृत्ति को बंद कर दो शरीर और संसार के साथ मिलकर काम करना छोड़ दो तो बाहर से निष्क्रिय होते ही मस्तिष्क जो सक्रिय होता है उसकी सक्रियता में इस संसार का संबंध और ज्यादा उभर कर सामने आता है ये आपका अनुभव है कि नहीं है तो दार्शनिक सत्य यह है कि संसार सदैव ही अप्राप्त है और वर्तमान दशा का अनुभव हमारा है कि हम इस संसार के साथ बड़ी घनिष्ठता से गुथे हुए हैं कभी कभी शरीर की दशा की याद आ गई तो कभी परिवार की दशा की याद आ गई तो कभी स्नेही मित्रों की याद आ गई तो कभी आलोचना करने वाले विरोधियों की याद आ गई तो कभी अपने पास रखे हुए सामान की याद आ गई तो कभी अप्राप्त वस्तुओं की याद आ गई इन बातों की याद जो आ गई स्वभाव से बिना हमारे किए बिना हमारे चाहे तो ये दशा हमारी क्या बता रही है ये दशा मुझको ये बता रही है कि जो प्राप्त है उसको तुमने भुला दिया और जो अप्राप्त है उसके चिंतन में फंसे हुए हो ये परिचय मिल रहा है कि नहीं जी परिचय मिल, मिल रहा है मानव सेवा संघ के सिद्धांत से इस विषय पर विचार करिए स्वामी जी महाराज से मैंने बातचीत की तो मुझे ये मालूम हुआ कि मानव सेवा संघ साधकों को ऐसा कभी नहीं कहता कि संसार को असत्य जानकर संसार के संबंध को मिथ्या मानकर संसार से विरोध करो संसार की निंदा करो संसार से घृणा करो ऐसा नहीं कि संसार की उपेक्षा करो ये भी नहीं कहा मानव सेवा संघ ने शरीर और संसार की उपेक्षा करने को नहीं कहा क्या कहा महाराज जी से जब मैंने बहुत तीन पांच लगाया जल्दी मानने को तैयार नहीं तब उन्होंने कहा कि देखो मानव सेवा संघ की भाषा में इस प्रकार से बोला करो कि मनुष्य का नित्य संबंध परमात्मा से है संसार से नित्य संबंध नहीं है नित्य शब्द का अर्थ क्या है जो सदा सदा से रहने वाला हो पहले भी रहा होगा आज भी है आगे भी रहेगा कभी नहीं टूटेगा उसको नित्य संबंध कहते हैं तो स्वामी जी महाराज ने संबंध शब्द के आगे नित्य शब्द जोड़ दिया मेरी समझ में आ गई शब्द से क्या अर्थ निकला कि मनुष्य का नित्य संबंध परमात्मा से है सदा सदा का संबंध परमात्मा से है और संसार से तो संसार से संबंध नहीं है ऐसा कहने को मेरा ही नहीं थी तो महाराज जी ने कहा संसार से नित्य संबंध नहीं है सदा रहने वाला संबंध नहीं है तो कैसा संबंध है थोड़े दिनों का माना हुआ संबंध है ऐसा कहने पर तो मेरे लिए यह बात ग्रहण करने योग्य हो गई संबंध नहीं है ऐसा कैसे करें आंख बंद करते ही संबंधित व्यक्तियों के चेहरे दिखाई देते हैं और भुलाने की कोशिश करो कि हम संसार का चिंतन नहीं होने देंगे तो जबरदस्ती संसार का चिंतन सिर पर चढ़ता है तो हम कैसे कहें कि संसार से संबंध नहीं है मेरा तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि देखो ऐसे कहो कि संसार से नित्य संबंध नहीं है आज किसी को पिता कहा आज किसी को माता कहा आज किसी को पुत्र कहा पुत्री कहा और थोड़े दिनों के बाद मेरा माना हुआ ये नाता खत्म हो जाता है तो थोड़े दिनों के लिए बीच में जो बात होती है जो पहले नहीं थी और आगे नहीं रहेगी तो विचारक जन उसको वर्तमान में भी नहीं करके स्वीकार करते हैं और हम साधक जन क्या करें हमको तो शांत होने पर चुप होने पर आंख बंद करने पर मानस पटल पर संसार दिखाई देने लगता है तो मानव सेवा संघ ने कहा कि मनुष्य का संसार के साथ जो संबंध है उस संबंध का एक बड़ा सुंदर उपयोग हो सकता है बड़ा सुंदर उपयोग हो सकता है क्या उपयोग हो सकता है तो एक बड़ा सुंदर उपयोग हो सकता है ये कि भाई परमात्मा के साथ तो नित्य संबंध मानो और संसार के साथ कर्तव्य का संबंध मानो ये कहने में तो मुझे नहीं जच रहा था और मैं समझती हूँ कि हम लोग जितने यहाँ बैठे हैं किसी का भी साहस नहीं होगा कि वो झट से ये कह दे कि संसार से मेरा कोई संबंध नहीं है मैं ऐसा अंदाज लगाती हूँ अब आप लोगों का अनुभव क्या है तो आप जानिए अब राजकुमार सिद्धार्थ जैसे तिनका तोड़कर खड़ा हो गया मैं त्रिविध दुख वि है बांधू अपना पुरुषार्थ सेतु सर्वत्र उड़े कल्याण केतु तब हो मेरा सिद्धार्थ नाम हे भव राम राम क्षण भंगुर संसार आपको राम राम विदाई लेता है आदमी किसी से तो राम राम करता है न हे क्षण भंगुर संसार आपको राम राम अर्थात आपसे मेरा अब कोई संबंध नहीं है तो उस वीर पुरुष ने जैसे एक झटके में जन्म जनमान करके माने हुए संसार के संबंध को तोड़ दिया उतनी हिम्मत हम लोगों में से किसकी है वो तो व्यक्ति अपने आप जानेगा मैं तो जानती नहीं हूँ मेरा अधिकार भी नहीं है कुछ कहने का लेकिन मानव सेवा संघ सिद्ध महापुरुषों के लिए कोई संदेश नहीं देता क्योंकि उनको जरूरत नहीं है इस संघ के तत्वावधान में जो सत्संग का कार्यक्रम चल रहा है वो साधकों की दृष्टि से चल रहा है तो हम सब लोग साधक हैं, दार्शनिक सत्य को स्वीकार करते हुए भी वैज्ञानिक स्तर पर शरीर और संसार के कारण फंसे हुए हैं ऐसा आपको लगता है कि नहीं जी ऐसा लगता है दार्शनिक सत्य को स्वीकार करते हुए भी जीवन के वैज्ञानिक स्तर पर शरीर और संसार को लेकर हम लोग जुटे हुए हैं तो ये कहना मुझको शोभा नहीं देता है कि संसार से मेरा कोई संबंध नहीं है अरे कैसे कहें जिन व्यक्तियों को छोड़ करके अकेले जाकर के कहीं बैठ गए आंख बंद किया तो जिस आंदोलन छोड़ के आए जिन व्यक्तियों को छोड़ के आए उनका चित्र दिखाई दे रहा है में वृक्ष के नीचे बैठ के तो कैसे कहीं कि संसार से संबंध नहीं है तो मानव सेवा संघ ने हम लोगों के लिए रास्ता निकाला क्या रास्ता निकाला कि भाई नित्य संबंध परमात्मा से मानो और संसार के साथ कर्तव्य का संबंध मानो तो संसार का जो माना हुआ संबंध है वो बड़ा सुंदर साधन का रूप धारण करेगा किसी को पिता माना है तो पिता के प्रति तुम्हारा क्या कर्तव्य है उसका पालन करने के लिए पिता मानो पिता से कुछ लेने के लिए पिता मत मानो तो संसार का संबंध संसार का बंधन मुक्ति का साधन बन जाएगा संसार में किसी को पति कहकर स्वीकार किया है तो पति के राग से मुक्त होने के लिए उसको पति मानो जिस तरह से अपने भीतर के राग की निवृत्ति हो जाए रुचि और वासनाओं का अंत हो जाए जो कुछ मिला हुआ है सो संसार के माने हुए संबंध की सेवा में खप करके खत्म हो जाए इसके लिए संसार का संबंध मानो तो मनुष्य का व्यक्तित्व क्या रहेगा मनुष्य का व्यक्तित्व रहेगा कर्तव्य का पुंज अब आपको पता लगे पूछने का मन चाहे जिज्ञासा जगे मैं कौन हूं जिज्ञासा होती है ना विचार पथ के साधक लोग तो बड़ा बड़ा बहस करते रहते हैं मैं कौन हूं तो कहीं कहीं सुनाई देता है तुम ब्रह्म हो कहीं सुनाई देता है तुम जीव हो कहीं सुनाई देता है तुम आत्मा हो आप लोगों ने सुना होगा कोई पहली बार सत्संग की बैठक में थोड़े बैठे हैं कितना वेदांत सम्मेलन आप लोगों ने अटेंड किया होगा कितना विचार पथ का मंथन किया होगा आपने सुना होगा व्यक्ति में जिज्ञासा जगती है मैं कौन हूं तो विचारक जन बता देते हैं तुम ब्रह्म हो तुम जीव हो तुम आत्मा हो भाई ना मैंने ब्रह्म को देखा ना जीव की परिभाषा समझ में आई ना आत्मा का कमोटेशन मुझको पता है तो मानव सेवा संघ ने कहा कि तुमको ऐसे ऐसे अपरिचित और और ऐसे अमूर्त दूसरी तरह कह दूँगी कि इनके बारे में तो हम लोगों की कोई पक्की धारणा नहीं है तो मानव सेवा संघ ने कहा कि ऐसी बात अपने संबंध में क्यों स्वीकार करते हो कि जिसमें तुम निसंदेह नहीं हो सकते इसलिए भाई तुम अपने को सामने रख करके अपने से प्रश्न पूछो मैं कौन हूँ तो अपने को उत्तर दे दो मैं मानव हूं फिर परमात्मा के साथ क्या करना है तो परमात्मा से मेरा नित्य संबंध है उसको अपना आत्मीय करके मानना है और दिखाई देने वाले संसार के साथ क्या करना है तो संसार मेरी सेवा का क्षेत्र है संसार के प्रति मेरा कर्तव्य मेरी साधना है तो संसार के लिए मनुष्य का व्यक्तित्व क्या है कर्तव्य का पुंज और परमात्मा के लिए मनुष्य का व्यक्तित्व क्या है परमात्मा की प्रीति मनुष्य फैसला कर दिया कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है संसार की दृष्टि से तुम्हारा व्यक्तित्व क्या है कर्तव्य का पुंज बाप को बाप मानो बड़ी खुशी से और सारी शक्ति लगाकर बाप मानो और बाप की सेवा करके किसी के बेटा बनने के राग से मुक्त हो जाओ कितना सुंदर हो गया संसार का संबंध अगर सचमुच तुमने निष्प्रिय भाव से सेवा की है तो प्राकृतिक विधान से परिस्थिति ऐसी बदलती है कि सेवक के हृदय में विश्व प्रेम का ऐसा प्रादुर्भाव होता है कि उसमें उसकी सर्वेंद्रिया डूब जाती हैं, रोम रोम तृप्त हो जाता है और प्रेम समाधि लग जाती है तो दो चार दिन तक खुलती नहीं है तो सारा संसार उसकी पूजा करने आ जाता है उसे से सेवा कोई नहीं मांगता है तो सेवा मेरी सिद्ध हो गई इसकी पहचान यही है कि क्रिया भाव में डूब जाए और जब तक क्रिया का होश रहे आदमी को जब तक शरीर की, का होश रहे कि अब तो मुझे ठीक समय पर खाना मिल जाना चाहिए था और अब मेरे सोने का समय हो गया तो सब लोगों को हट जाना चाहिए था तो जब तक एक शरीर की जरूरत की याद बनी रहे तब तक सेवा का दायित्व तो अपने पर मानना चाहिए और जब उस एक शरीर की क्रिया भी भाव में डूब जाएगी उसकी जरूरत की याद अपने को नहीं रहेगी तो संसार आप पर से सेवा का दायित्व तो स्वत ही उठा लेगा मांगने से भी नहीं देगा बड़ा सुंदर विधान है जीवन का और मानव सेवा संघ के रूप में स्वामी जी महाराज ने इतना स्पष्टीकरण कर दिया है सचमुच यह विचारधारा समाज में प्रचलित रहे तो बुद्धिवादी लोग तो भटक नहीं सकते हैं समझदार लोग समझ जाते हैं और उस मंत्र को पकड़ करके पार हो जाते हैं और जो लोग बहुत ज्यादा तीन पांच नहीं करने वाले हैं उनके लिए तो और भी सरल रास्ता है क्या है कुछ मत पूछो परमात्मा कहा है कुछ मत सोचो कि तुम उसके भक्त हो जाओगे तो तुम्हारे साथ क्या करेगा तुमसे अधिक तुम्हारा हित चिंतक है इसलिए बिना सोचे बिना विचारे बिना तर्क किए बिना प्रमाण खोजे उस सामर्थ्यवान की शरण में अपने को डाल दो ये भी है और मैं क्या बताऊं स्वामी जी महाराज के संबंध में रजत जयंती स्मारिका जो मानव सेवा संघ की ओर से प्रकाशित कराया गया है उसमें महाराज जी के संबंध में संस्मरण लिखने का प्रश्न आया जीवन कथा तो लिखी नहीं जा सकती थी तो संस्मरण के लिए जब मैंने तथ्यों का संकलन करना आरंभ किया तो एक ऐसी अद्भुत घटना मुझे मालूम हुई क्या मालूम हुई महाराज जी ने अपने एक मित्र को सुनाया था कि आगरा से मथुरा जाते हुए जब उनके किनारे किनारे अकेले जा रहा था तो अचानक नदी के किनारे से ढाल गिर गई तो एकदम पानी में जा करके पड़ गए लाठी हाथ की छूट गई लोग वहां थे नहीं आंखों से दिखता नहीं है कि तैर करके किधर जाए किनारा किधर है तो अपने को शरीर को भगवान के भरोसे भीला करके जल के ऊपर छोड़ दिया अब ये खास बात है जीवन में से निकला हुआ ईश्वर समर्पण है हमारी तरह मुख से कहने वाला समर्पण ये नहीं है आप सोच करके देखिए जिस समय हम लोग इस सत्संग भवन के भीतर सुरक्षित बैठे हुए हैं, किसी तरह की बाहर की आपत्ति विपत्ति की संभावना नहीं है तो ईश्वर समर्पण का व्रत जो है बड़ा अच्छा लग रहा है जी कौन पढ़े ज्ञान के फेर में कौन जाए योग का अभ्यास करने बड़ा सहज पंथ है भगवान के समर्पित हो जाओ काम बन जाए तो भगवत समर्पण की बात इस समय हम लोगों को बहुत सहज लग रही है और ऐसा लग रहा है कि हम भी हैं लगता है कि नहीं लेकिन समर्पण का अर्थ देखो किनारे पर चलते चलते ढाल गिर गई और उस मिट्टी की ढेर के साथ शरीर जल में पड़ा हाथ की लाठी छूट गई आँख से दिखता नहीं है आसपास कोई व्यक्ति नहीं है ऐसे क्षण में जो ईश्वर के भरोसे उस जल में और मिट्टी में और बालू में शरीर को छोड़ सकता है सोचो उसमें कितना बड़ा ईश्वर का बल है कितना बड़ा विश्वास है तो क्या हो गया ऐसा लगा कि जैसे किसी ने ऐसे हाथ पर उठा के और खुशकी पर डाल दिया सूखी जमीन पर डाल दिया स्वामी जी को पता चल गया कि शरीर सूखी जमीन पर पड़ा है तो उन्होंने हाथ टेका जमीन में उठ के खड़े हो जाएं तो धरती पर हाथ टेका तो हाथ में एक लाठी आ गई किसने उठाकर के खुशकी पर डाल दिया कौन लाठी बनकर के हाथ में मुट्ठी में आ गया इसका नाम है ईश्वर विश्वास वही वही परमात्मा जो नित्य प्राप्त है अविश्वास काल में अप्राप्त जैसा लग रहा है विश्वास काल में प्राप्त प्रत्यक्ष हो जाता है ऐसा होता है और सबके साथ हो सकता है एक के लिए बात नहीं है तो मैं अभी अपने लोगों की सेवा में अप्राप्त संसार जो प्राप्त जैसा लगता है इससे पिंड छुड़ाने की चर्चा कर रही थी अब प्राप्त संसार जो प्राप्त जैसा लग रहा है यह भ्रम कैसे मिटे इसका उपाय आपकी सेवा में मानव सेवा संघ के सिद्धांत के अनुसार बता रही थी तो ये उपाय किया मानव सेवा संघ ने कि संसार को मिथ्या मत मानो और संसार के संबंध को जब तुम अपने में महसूस कर रहे हो तो उसको ना मत करो उसको साधन के रूप में बदल डालो तो सचमुच इसमें विश्वास तो नहीं करें और इसका महत्व भी न माने और इससे कुछ लेने की आशा भी न करें लेकिन इसकी छाप जो अपने अहम में पड़ी हुई है अहम में छाप पड़ी हुई है मन में नहीं चित्त में नहीं शरीर में नहीं इंद्रियों में नहीं मानव सेवा संघ ने मूल को पकड़ा अहम में इसकी जो छाप पड़ी हुई है उस छाप को मिटाने का उपाय है कि जो जो संबंध संसार में स्वीकार किया उसके प्रति पूरा पूरा बल लगा करके सेवा कर दो तो क्या कहलाएगा मानव सेवा संघ की भाषा में संसार के साथ आपका क्या संबंध है कर्तव्य का अब छोड़ दीजिए संसार को जो नहीं है उसके पीछे कितना पड़ेंगे हम लोग अब चले उसकी चर्चा करें जो सदा सदा से है तो जो सदा सदा, सदा से है और अभी भी इसी क्षण में विद्यमान है उसकी विद्यमानता का कोई मजा आपने को नहीं आ रहा है उसकी विद्यमानता का मजा क्या है कि हृदय प्रेम से उमड़ते रहना चाहिए इतना रस भरा रहे इतना रस भरा रहे कि जो आपके परिपाश्व में पहुंच जाए उसको भी सरस अनुभव होने लग जाए उसकी विद्यमानता का मजा ये है मैं जीवन में प्रतिकूल परिस्थितियों से डट करके सामना करने के लिए जब खड़ी हो गई थी तो शुष्क नीरस कठोर कर्तव्य के कारण से हृदय बड़ा सोना सोना सा रहता था छात्रावास में रहने लगी वहां पर एक क्रिश्चियन टीचर थी हमारी बड़ी देखभाल करने लगी तो उनके पास जब मैं जाके बैठूं, तो मेरे भीतर का सोनापन घट जाए भीतर भीतर परेशानी परेशानी जो रहती थी उन दिनों में बड़ी शांति लगे तो मैं सोचूं कि भाई क्या बात है इनके पास बैठने से ऐसा क्यों लगता है तो एक दिन प्रार्थना के समय प्रातःकाल में उनके कमरे में पहुंच गई तो बैठी हुई थी प्रार्थना के भाव में मुझको देख करके आंखें खोल करके मुझको अपने पास बैठा करके बात करने लगी तो कहने लगी कि देव की जानती हो तुम तुमको मालूम है मैं खुदा बाप से क्या कह रही हूँ तो मैंने कहा नहीं टीचर जी मुझे क्या मालूम है आप बताइए तो कहने लगी कि देखो मैं कह रही हूँ कि हमारे पति जो हैं मिस्टर स्मार्ट उनका नाम है तो कहने लगी कि देखो मिस्टर स्मार्ट भगवान में विश्वास नहीं करते हैं तो हमको अच्छा नहीं लगता है तुम जानती हो मैं क्या कह रही हूँ मैं परमात्मा से कह रही हूँ कि हे पिता ये आदमी जब तक तुम में विश्वास न करे तब तक तब तक तुम इसको अच्छी नौकरी मत देना और मिस्टर स्मार्ट से क्या कहें कि आप सेटल्ड हो जाइए आपकी नौकरी चैक्री ठीक ठाक हो जाए जिस दिन आप आइएगा मैं रेजिग्नेशन देकर चली चलूंगी आपके साथ, और जब वो चले जाए तो प्रार्थना कर रही हैं, हे पिता, ये आदमी तुम पर जब तक ईमान न लावे उनकी भाषा है बोलने की ये आदमी जब तक तुम्हारे में विश्वास न करे इसको सेटल्ड मत होने देना इसको अच्छी नौकरी नहीं देना और मैं क्या बताऊं उस महिला की निष्ठा को कि बहुत समय नहीं लगा थोड़े ही समय में मिस्टर स्मार्ट भगवान में विश्वास करने वाले भी हो गए प्रार्थना करने वाले भी हो गए और उन्होंने ईश्वर विश्वास की बात को पसंद किया नहीं बहुत अच्छी नौकरी भी मिल गई और हमारे देखते देखते उनका घर भी बसा और हमारी टीचर जी ईश्वर विश्वास के का पाठ पढ़ाने वाली रेजिग्नेशन देकर के चली थी, थी तो जब उनके मुख से मैंने ये बात सुनी तब तो मेरी समझ में आया कि इस व्यक्तित्व के पास पहुंचने से ही भीतर का सोनापन घटता है क्यों दिल में हर्ष आता है क्यों तो ऐसा होता है ऐसा हो सकता है ऐसा क्यों नहीं हो रहा है अब आप देखिए ये साधक की श्रेणी की भूल है सिद्ध जीवन की चर्चा करना मेरा काम नहीं है और सिद्ध जीवन की चर्चा करने का मेरा अधिकार नहीं है मैं साधक कोटि के मध्य में साधकों के की दृष्टि से आपकी बात में आपकी सेवा में निवेदन कर रही हूँ कि परमात्मा के प्रेम का मिठास इस हृदय में भरा रहना चाहिए था उसकी जगह पर संसार के संबंध की खटाई मिठाई मिली हुई है कभी कड़वा स्वाद आता है कभी खट्टा लगता है कभी कैसा लगता कैसा लगता और आदमी अपने उस परम मधुर रस के अनंत स्रोत को भुला करके ओस कण चाट प्यास बुझाने की चेष्टा में जिंदगी बर्बाद कर रहा तो संत ने क्या कहा संत ने कहा कि तुमको तो दिखाई भी नहीं देगा परमात्मा प्रारंभ में और तुम्हारी जानकारी का विषय भी नहीं बनेगा लेकिन इसकी चिंता तुम मत करो तुम्हारी समझ में नहीं आता है तो मेरे कहने से मान लो और भरी सभा में कोई प्रश्न कर देता कि महाराज भेंट मुलाकात तो हुई नहीं देखा तो है नहीं जानते तो है नहीं तो कैसे माने तो कहते कि मैं तेरी छाती पर चढ़ के कहते रहा हूँ की परमात्मा है मैं फिर छाती बच करके कह तो रहा हूं तू नहीं जानता है तो मेरे कहने से मान लें आज इस क्षण में इस पुण्य अवसर पर उस महामानव की बाणी को हृदय में आदर दी तो जिसने मित्रहीन लाठी भी छूट गई साथी भी कोई नहीं है बाह्य दृष्टि से ऐसी घोर असमर्थता की घड़ी में संकट की घड़ी में जिसने उनको हाथ से उठा करके खुशकी पर रख दिया वही परमात्मा वही हमारा आपका परम हितैसी परम प्रेमी हम लोगों को भवसागर के लहरों से उठाकर के अपने साम्राज्य में पहुंचा दे